ली सिंधु शिल रूप गोस्वामी द्वारा विरचित अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु इसको के संस्थापक आचार्य के द्वारा प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय साधना भक्ति उसके अंतर्गत वैधि भक्ति की चर्चा हो रही है वेद्य भक्ति के अंतर्गत वैद्य भक्ति के चौसठ अंग जो बहुत सारे अंग हैं उसमें से चौसठ मुखिया अंग की चर्चा कर रहे हैं रूप गोस्तम यहाँ पे और हमने कल आखिरी एक अंग जो पढ़ा वो था शास्त्रों का श्रवण और भक्तों की सेवा ये भक्तों की सेवा वाला अंग हमने पढ़ा और आप अभी हम पहुंचे अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना तो जन शाकया चक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभ स्थापित येन नमः भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरोपल श्रीगुरू श्री वैशवांच साग्रजा सागन रघुनाथन्वित तम सजीव साइतम सवधूतम पिजन सही कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधापाद गणिता श्री विशाखाविता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तबृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे स्वामी आगे कहते हैं अथ यथावै महोत्सव यथा वैभव जितना हमारे पास शक्ति है उसके अनुसार सेवा करना या महोत्सव करना यह करो मही पाल हरेर् महोत्सव तस्यापि भवति नित्यम हरि के महोत्सव पद्म में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोह को अवश्य मनाए यथाशक्ति यथा वैभव किंतु महोत्सव को मनाना आवश्यक है भी हो सकता है किसी के पास बहुत धन संपत्ति इत्यादि नहीं है तो यहाँ शक्ति जो भी है उससे महोत्सव करना चाहिए और भगवान उसको स्वीकार करते हैं जैसे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या भक्तिया प्रय्चती तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मन कि जो भी उप व्यक्ति मुझे पत्र पुष्प फल जल फल फूल जल पत्ता कुछ भी देता है लेकिन यदि भक्ति पूर्वक देता है तो स्वीकार करता हूं कि हने का तात्पर्य उधर है है अपने सामर्थ्य भगवान को जो भी कुछ देता है भक्ति पूर्वक वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि सामर्थ्य खीर पूरी हल्वे सबका है और भगवान को केवल एक फल भोग लगा करके चला रहे हैं और खुद तो फल पूरी अभी शिखंड था पूरी और सब्जी और दाल चपाती तो पंद्रह बीस प्रकार के पकवान खा रहे हैं भगवान को तो भगवान तो केवल भाव के भूखे ऐसा करके एक आ, कोई फल भोग लगा दिया या तो थोड़ा फूल दे दिया या तो थोड़ा जल दे दिया तो इस ये नहीं चलेगा ये गलत बात है तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सभी प्रकार की सेवा भगवान की करनी चाहिए क्योंकि सभी अनिवार्य होंगे ठीक है अभी हो सकता है कि कोई चीज करने में हम असमर्थ है उसको यथा सामर्थ्य करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार उसको करना चाहिए भगवान के महोत्सव मनाने में सामान्य रूप से महोत्सव मनाने में काफी पैसा जाता है काफी धन व्यय होता है और शक्ति भी जाती है किंतु फिर भी उसको मनाना चाहिए सामर्थ्य अनुसार ठीक है चलो इतना पैसा तो इतने महोत्सव करो इसलिए भगवान के महोत्सव यथा शक्ति यथा सामर्थ्य मनाने के पद्मण के जो श्लोक यो मही महोत्सवम महोत्सव तैयारी नि्यम हरिलोक महोत्सव इसका अनुवाद नहीं किया है शिल प्रभुप ने केवल इसका जो सार है वो बता दिया था करोति महीपाल हरि गे हे महोत्सव है, है महीपाल जो हरि का महोत्सव करता है अपने घर में तस्यापि भवती नित्यम हरि लोके महोत्सव तो उसका क्या होता है नित्य हरिलोक में यानी कि भगवान के घर में उसका महोत्सव होता है जो अपने घर में भगवान का महोत्सव करता है तो नित्य रूप से भगवान के घर में उसका महोत्सव होता है ये भाव भाव है यहाँ पे श्लोक का पद्म पुराण के तो इसलिए हमेशा महोत्सव में उत्सुक रहना चाहिए जब महोत्सव मना रहे तो उत्सुकता से महोत्सव में रहें मैं जानता हूँ शुरुआत में भक्ति में होते हैं तो महोत्सव होता है तो कई बार हम जैसे आलसी लोगों का खासकर मेरा उत्साह कम हो जाता है रोज की सेवा में जितना उत्साह उससे महोत्सव में कम हो जाता है क्यों अरे तो महोत्सव आ गया अभी तो बहुत सारी सेवा करनी पड़ेगी थक जाएंगे पूरा कौन इतना माथा फूट करे सब और खासकर जो मैनेजर होता है महोत्सव के उसको ऐसा लग सकता है कि उसको बहुत भक्तों से सेवा लेनी है और माथा फुट करनी पड़ती है कई बार झगड़े होते गया और अभी परेशानी होगी तो जैसे परेशानी नहीं है महोत्सव महोत्सव हम यदि हमारे घर में करते हैं भगवान हमारा महोत्सव उधर करेंगे ऐसा समझ करके महोत्सव को हमें एक अवसर की तरह लेना चाहिए कि भगवान हमको अवसर दे रहे हैं भक्ति में जल्दी प्रगति करने का बैटरी चार्ज करने का यदि हम इसका केवल यह देखेंगे कि अरे अभी एक और महोत्सव आ गया अरे बहुत मेहनत होगी अभी इस तरह से देखते हैं तो भगवान भी इसी प्रकार से करेंगे एक और आ गया अभी इसको कहा भगवत दम लेके जाए ऐसे तो नहीं करना है ऐसे नहीं करना चाहिए इसको एक अवसर की तरह लेना चाहिए अतिथि पहले आते थे तो लोग अतिथि सेवा बहुत उत्साह से करते थे लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं अरे क्या अभी आ गए और खिलाना पड़ेगा कितने दिन रुकोगे ऐसे भी लोग होते हैं ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं होते हैं। पहले भी होते थे अभी भी होते हैं, लेकिन वो ऐसा व्यवहार करके वो पाप अर्जित कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसा मूड व्यक्ति अपने आराम की तरफ ही देखता है हमेशा उसमें मैं मुख्य हूं मैं स्वयं इसी प्रकार से देखता हूं अपना आराम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान है इसलिए अपने आराम में कहीं भी खलेल होती है तो उसको मजा नहीं आता है और उसके कारण वो शिथिल होता है महोत्सव आदि में आने में उसमें भाग लेने में उसमें सेवा करने में इत्यादि अलग अलग प्रकार से जो अवसर प्राप्त हो रहा है भगवत धाम जाने का तो वो ऐसा अवसर खो देते हैं तो ये भगवान के प्रति प्रेम से विपरीत भावना दिखा रहा है भगवान के प्रति जो प्रेम प्राप्त करने की जो इच्छा है वो इच्छा से विपरीत इच्छा ये दिखा रहा है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा से विपरीत इच्छा उल्टी इच्छा दिखा रहा है कि इसको कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए जैसे अतिथि आते हैं और यदि हम अतिथि सत्कार नहीं करना चाहते हमको ऐसा लगता है क्या अभी सबका इसका अर्थ कि हम ये नहीं चाहते कि अतिथि इधर आए तो अतिथि से प्रेम के विरुद्ध है इसी प्रकार से भगवान का जब महोत्सव है और वो यदि हम मनाने से खचकते उसमें भाग लेने से खचकते हैं तो ये दिखाता है कि हम कृष्ण प्रेम नहीं चाहते हम अपना ऐश्वाराम चाहते हैं तो उससे विरुद्ध वस्तु है इसलिए भगवान भी उस प्रकार से फिर ठीक है ये या तमाम प्रबद्ध इसको नहीं चाहिए तो मैं क्यों जाऊं इसके पास तो वो भी उसी प्रकार से फिर व्यवस्था करते है भगवान महोत्सव तो हो सकता है चलो तो जहाँ पे सामूहिक रूप से मान लो कि अपने अपने घर में लोग महोत्सव मना रहे सामान्य गांव में रह रहे हैं यहाँ सिटी में रह रहे हैं तो तो वहां पे वो करने वाला ही नहीं है महोत्सव कुछ ना कुछ बहाना दे देंगे उसको भगवान ठीक है क्या करूँ ऐसा होता है नहीं कर सकते जो भी हजार बहाने हो जाएंगे उसके बाद बच्चा बीमार हो जाएगा ऐसा कुछ भी बहाने हो जाएंगे और यदि ऐसे सामूहिक रूप से रह रहे हैं तो उसमें तो दूसरे बहुत सारे भक्त उत्साही है करने के लिए तो उसका जगह ले लेंगे भगवान उसको अलग अलग बहाने दे देंगे अरे भाई मुझसे नहीं हो पाएगा आप लोग कीजिए इतने सारे लोग तो हैं मेरे एक के करने से क्या हो जाएगा इतने सारे लोग तो है ही ना ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ अपने बहाने जो है ना वो तो दूसरों के भी हो सकते हैं ऐसे तो कम से कम आप लोगों को कुछ फायदा हो जाए जो तो मैं सेवा में भाग नहीं लेता उससे तो थोड़ा बहुत साक्षात्कार है तो उससे आप लोगों को कुछ लाभ हो सकता है तो अच्छा है तो ऐसे ऐसे बहाने देते या तो कोई सिस्टम बना दे चलो ये सिस्टम है क्या आप, आपको सेवा नहीं करनी करेंगे चिंता मत करो दामोदर दास बर्तन धोने आएगा तो मना करेंगे नहीं नहीं दामोदर दास को बर्तन नहीं धोने हैं उसको बर्तन नहीं धोने हैं उसके दस दूसरे काम है ऐसा करके कुछ ना कुछ बहाना दे देते दे हैं भगवान सिस्टम बना देते हैं कि कितने भी महोत्सव क्यों नहीं हो जाए आपको आने की जरूरत नहीं सेवा करने की तो एक अंग से दूर रह गए भगवान तो कहते इसको मेरे पास नहीं है इसको मेरी सेवा नहीं करेंगे मैं क्यों इसके पास सेवा कराऊ आप सोचिए आप एक सामान्य व्यक्ति है हम लोग एक सामान्य व्यक्ति है मान लो किसी के घर जाते हैं अतिथि सत्कार नहीं होता है और हमको दिखता है कि ये कुछ मजा नहीं है इसके या हम हम उधर है उससे उसका चेहरा लटक गया है ऐसा जब हम भाव भी लेते किसी के घर जा करके तो क्या दूसरी बार हम उसके घर जाते हैं नहीं जाते हैं उसी प्रकार से जब भगवान की सेवा हमारा मुंह लटक जाता है तो दूसरी बार भगवान भी सोचते ठीक है तो चलो इसके पास नहीं लेनी है और क्या मैं थोड़ी सेवा कराने बैठा हूँ यहाँ पे जो उत्साही है वो आकर करे सेवा नहीं है वो मैं कहाँ फोर्स कर रहा हूँ ठीक है ऐसा तो हो जाता है इसलिए यह भावना विकसित करनी चाहिए कि महोत्सव में उत्साह होना चाहिए और जब उत्साह है तो हम यथा सामर्थ्य करेंगे जितना सामर्थ्य उतना कर लेंगे खींच लेंगे जितना सामर्थ्य उतना तो खींच लेंगे वो बात हो रही है यहाँ पे आपका जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार महोत्सव मनाना चाहिए ऐसे फिर आगे एक और अंग ये अंग है ये सत्तावन में अभी अब ये अट्ठावन अथा ऊर्जा दरो अथा ऊर्जा दरो यथा पाद में ऊर्जा आदर क्या है नहीं हाँ ऊर्जा दरों का मास को ऊर्जा कहते हैं इसलिए कार्तिक मास में विशेष सेवा करना ये अंग है यथा ऊर्जा दरो अथ ऊर्जा दरो पाद में यथा दामो दरो दामोदरो भक्त वत्सलो विदि जन तस् स्वल्पमती इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सव में एक उत्सव है ऊर्जा व्रता यह कार्तिक मास में मनाया जाता है इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्थ विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधा जा जाना कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं पद्म पुराण में कहा गया है भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं क्योंकि भक्त किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है ये कार्तिक मास का महात्म्य है कार्तिक मास का महात्म्य और उसमें क्या क्या है वो पूरा एक अध्याय है हरिभक्ति विलास में जुश्लूप ने बताया उसमें तथा मथुराया विशेष भुक्ति मुक्ति हरीर्दिया से भक्ति न दश्यकारिहरे करीहरे सत् अच्छा सत्सा हरिर्भक्ति का मथुरायाँ सकदामोदर सलूप बता है कि भुक्ति मुक्ति नहीं दते हैं किसी को आसानी से लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति भी जो बहुत निष्ठावान नहीं है मथुरा में वास करके कार्तिक मास में मथुरा में विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उसको भगवान भक्ति देते हैं बता रहे हैं। तो इस मास का महात्म महात्म्य विलास में बहुत दिया हुआ है महात्म्य किस प्रकार से इसको पालन करना इत्यादि सब कुछ हरिभक्तिविश में विषय में दिया गया है और इस मास के बारे में आप लोगों को काफी चीजें तो पता है, के में भी पता है। और भगवान यहां पे ये बता रहे हैं में कि जिस प्रकार से भगवान भक्तवत्सल है यथा दामोदर भक्तवत्सलो विदि तो जन दामोदर भगवान के भक्तवात्सल्य में दामोदर जो रूप है वो सबसे जान, जाना माना है उसी प्रकार से तस्य अयम तृशो मास हा। उर्कार, उर्कार हा। कि उसी प्रकार से उनका जो ये मास है वो भी अति प्रिय है भगवान को। दामोदर मास जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है।, तो दामो, है।, तो है तो इस मास में लोग अलग अलग व्रत भी लेते हैं चातुर्मास के अंतर्गत ही आता है दामोदर मास चातुर्मा के भी व्रत चलते हैं उसमें और दामोदर मास में लोग वृंदावन भी जाते हैं वहां पे रहकर करके वास करते हैं और इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं हमारे लिए यहाँ पे नंदग्राम में अवसर है शिल प्रभुपा ने जिस प्रकार से अलग अलग मंदिर स्थापित किए तो वहां पे सब जगह पे दामोदर मास को मनाया जाता है और हमारे लिए यहाँ पे एक छोटा नंदग्राम है गुरु महाराज बताते हैं उनकी कृपा से है जो एक तरह से वृंदावन से अभिन्न है यहाँ पे भी दामोदर मास मनाना यहाँ पे आ करके रह करके ये हमारा परम सौभाग्य है हम यहाँ पे दामोदर दास मना मास मनाते हैं ये दामोदर मास में हम बच्चे भी बहुत ही अच्छे से संलग्न होते हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से और भगवान की उस लीला को स्मरण करते हैं उसका गायन करते हैं उसका कीर्तन करते हैं दीप अर्पण करते हैं अर्चन करते हैं अलग अलग प्रकार के सब भक्ति हम उसमें शामिल हो जाते हैं महोत्सव भी है एक महीना महोत्सव चलता है तो महोत्सव है गायन है कीर्तन है श्रवण है अर्चन है तो ये सब उसमें आता है तो इसलिए इस मास को अच्छे से मनाना चाहिए शुरुआत मुझसे करके मैं भी नहीं मनाता हूँ इस मास में दीप अर्पण करना है। इस मास में क्या है मुख्य रूप से शाम तो को आधा घंटा होता है आरती के बाद आधा घंटा ये सब होता है दीप अर्पण होता है इत्यादि तो ये उपलब्ध है यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है ये अवसर सबको उपलब्ध है गुरु महाराज शिल प्रभुपाद गुरु महाराज गोनीता की कृपा से सबको यहाँ पे सरलता से ये अवसर उपलब्ध है आप कहीं और भी कहीं भी और रहेंगे सिटी में भी रहे या कहीं भी रहे तो इतना आसानी से नहीं जा पाएंगे ये अवसर को प्राप्त करने के लिए क्योंकि दूर दूर होते हैं और जॉब होती है तो वहां पे फंस जाते हैं और मान लीजिए जॉब नहीं हुई है छुट्टी भी है तो भी आपको गाड़ी लेके जाना पड़ेगा जाना तो पड़ेगा इतना आसानी से नहीं पहुंच जाएंगे यहाँ पे तो सीधा है इधर ही है और सब लोग पहुंच सकते हैं इसमें तो अवसर प्रदान कर दिया गया है अभी ये हमारे ऊपर है हम उसको स्वीकार करें कि नहीं करे बहाने हजार हो सकते हैं मेरे पास भी बहुत बहाने हैं और मैं बना के नहीं भी आता हूं और इसके कारण नुकसान मेरा ही और किसी का नुकसान नहीं होने वाला है तो नुकसान होने वाला है मेरा ही ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सभी जो चौसठ अंग है भक्ति के यहाँ पे जो वर्णन चल रहा है उसका प्रबंध हो रहा है सबके पास अवसर है अब ये हमारे हाथ में है कि ये अवसर हम कितना ग्रहण करें घोड़े को नदी तक लेके आ सकते हैं लेकिन पानी तो उसको खुद पीना पड़ेगा जैसा कहते हैं खाना परोस दे वहां तक खाना खाली तक लेके आ सकते हैं आदमी को खाना तो खुद ही पड़ेगा तो उसी प्रकार से भक्ति के सब अंग पालन हो उसके लिए व्यवस्था हो सकती है लेकिन उसको पालन तो व्यक्ति को स्वयं करना पड़ेगा इतनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति रखी है इससे नहीं खेलते हैं भगवान तो ये हमारे जो प्रकल्प है जो सब व्यवस्थाएं है वो भी इसी हेतु है कि सबके लिए व्यवस्था है अंत तो वो व्यक्ति को यदि नहीं पालन करना है तो और कुछ किया नहीं जा सकता है तो इसलिए वो दुर्भाग्य की बात रहती है तो हमको अपना सौभाग्य जान करके ये सब अवसरों को झपट लेना चाहिए और ये आधे घंटे का केवल महोत्सव है रोज का तो बहुत समय भी नहीं जाता इसमें लेकिन इसका फल नित्य वृंदावन वास है नित्य नंदग्राम वास है इतना बड़ा फल है इसका भक्ति के सभी अंग ऐसे है छोटे लेकिन उसका फल अति उत्तम है। इसलिए उन सभी अंगों को अपनाना चाहिए गुजराती में बोलते रोकड़ा, रोकड़ा रोकड़ी करना रोकड़ा करना चाहिए जब अवसर प्राप्त हो गया है तो बस अभी निकाल लो पैसा उस तरह से अवसर प्राप्त है तो भी निकाल लो भक्ति रोकड़ी कर लो ऐसा तो ये कार्तिक मास की बात आई फिर आगे उनसठवांग श्री जन्मदिन यात्रा जन्मदिन यात्रा हुँ? दीपदान है वो हरी भक्ति विलास में विस्तार में है दीपदान है कुछ व्रत होते हैं इसमें कि दामोदर मास में खाने पीने के भी व्रत लेते हैं इतना नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा इत्यादि फिर ये भजन गाते हैं दामोदर अष्टकम दामोदर लीला के विषय में श्रवण करते हैं कीर्तन करते हैं ये सब विधियां फिर आगे अथ श्री जन्मदिन यात्रा कृष्ण जन्मदिन जन्माष्टमी उसके उसका जो उत्सव है उसके विषय में यथा भविष्योत्तरे भविष्य पुराण में उत्तर यस्मिन दिने यां देवकी जनादन तद्दिनं ब्रूहि वैकुंठ कुरस्ते त्रोत्सव तेनाद कुर केशव भगवान के भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना इसमें सभी जन्म की बात आ गई शुरुआत में जब चौसठ की बात की थी उसमें कृष्ण जन्माष्टमी की बात थी आपके सभी जन्म भविष्य पुराण में भगवान के प्राकट्य का प्राकट्य तथा उनकी अन्य दिव्य लीलाओं को उत्सव रूप में मनाने के विषय में यह कहा गया है, है जनार्दन हमें बतला कि आपकी माता देव की देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया यदि आप हमें यह बतला दें तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाएं हे केशी के संहारक केशव हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूप शरणागत हैं और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं भविष्य पुराण का यह कथन इसका प्रमाण है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं तो भगवान के उत्सव मनाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये विशेष रूप से जन्माष्टमी इत्यादि जो उत्सव हैं, उसको हम मनाते हैं तो उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं क्योंकि इसमें विशेष रूप से भगवान के नाम रूप गुण लीला इसका गुणगान होता है और एक वस्तु बर्थडे भगवान का क्या बोलते हैं हम अनुकरण करते हुए भगवान बनने की इच्छा से हम बर्थडे मनाते हैं ना बच्चों का तो बच्चे कितने उत्सुक रहते हैं तब आ, मेरा है, मेरा बर्थडे बर्थडे है है और वो मनाने पे कितने प्रसन्न होते हैं तो वो तो वास्तविक नहीं है वो तो बर्थडे है तो डेथ डे दे भी आएगा फिर भी वो कितने प्रसन्न होते हैं तो भगवान तो कितने प्रसन्न होते हैं उसके? उनका बर्थडे मनाते हैं उनका जन्मदिन मनाते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और भगवान का कुछ भी हो लीला हो या तो उनकी जन्म लीला हो या तो अलग अलग प्रकार से कुछ भी हो भक्तों के लिए तो क्या विषय है कि जैसे हमने बात की थी पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए उसी तरह से भक्तों को भगवान के गुणगान करने का बहाना चाहिए इसलिए भगवान का जन्म लीला जो है वो बहुत ही अच्छा बहाना है भगवान के गुणगान करने का उनको सेवा करने का उनकी सेवा बढ़ाने का तो भक्त हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं जिससे भगवान की सेवा जम के हो सके जैसे पीने वाले हमेशा ढूंढते रहते कोई बहाना कि जिससे वो जम के पी सके पी के तुन्न हो सके उसी प्रकार से भक्त हरी नाम और भरी सेवा को पीने का बहाना ढूंढते रहते हैं और महोत्सव बहुत ही अच्छा बहाना है उसके लिए बहुत ही अच्छा बहाना है महोत्सव इसलिए भक्त तो महोत्सव मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं तो इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी गौरव पूर्णिमा नसीम चतुर्दशी भी आएगी 25 तारीख को जैसे महोत्सव के महोत्सव आते रहते हैं लोग लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते कि लोग करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए वो लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं ठीक है चलो मूर्ख लोग करते हैं तो करने दो उनको लेकिन उनको नहीं पता है कि ये भगवान की इंद्रिय तृप्ति कराई जा रही है और इससे वो लोग कितना तपस्या और ज्ञान प्राप्त करके जितना सोच भी नहीं सकते इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होना उससे काफी ज्यादा वैराग्य भक्त महोत्सव करके और उसमें खा खा करके इंद्रिय से विरक्त हो जाते हैं ये पद्धति उनके दिमाग में नहीं बैठती है फिर आगे अगला अंग साठ वाक्य अथ अच्छा, श्रीमूर्तेरघ्री सी सेव प्रीतिमूर्ति तो के चरण की सेवा में प्रीति यथा आदि यहां मम नाम सदा ग्राही मम सेवा प्रिय सदा भक्ति तस्म प्रदात न तो मुक्ति कदाचन यहाँ पे कह रहे भक्त अत्यधिक भक्तिपूर्वक अर्चा विक्रह की सेवा करना आदि पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है उसे केवल मुक्ति उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती केवल मुक्ति मतलब ब्रह्म में लीन होना अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती है मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलम से छुटकारा मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में लिन्न होना चाहते हैं किंतु श्रीमद भागवत के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है स्वरूपेण हर जीव की सामान्य स्थिति भक्त रहने से संतुष्ट होता है उसे भौतिक जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वह ऊपर से भले ही भौतिक जीवन स्थिति में रहता प्रतीत किंतु वास्तव में रहता नहीं तो भगवान की सेवा के प्रति प्रीति ये अंग है श्री मूर्ति जो भगवान के अर्चा विग्रह हैं उनकी सेवा के प्रति जो प्रीति है ये विषय है इसमें तो वो जो उसमें संलग्न रहता है उनसे आसक्त होता है इस प्रकार से वो सेवा कभी छोड़ना नहीं चाहता है तो उसको भगवान कभी भी निराकार निर्विशेष ब्रह्म में लीन नहीं होने देते मायावादी की तरह नहीं हो जो मायावादी लोग मूर्ति पूजन करते हैं वो लोग भी करते हैं भगवान की मूर्ति पूजन लेकिन वो प्रीति नहीं है उनकी भगवान की वो तो क्या सोच रहे हैं अभी मैं दीपक घुमा रहा हूं जब मुक्त हो जाऊंगा तो मैं उधर हूंगा और दूसरे लोग मेरी पूजा करेंगे दीपक घुमाएंगे मतलब मैं अभी जिसको दीपक घुमा रहा हूं मैं और वो एक ही है इसलिए इसमें प्रीति नहीं है तो जो प्रीतिपूर्वक नहीं करते हैं इस प्रकार से तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो दीपक घुमाने के फल से ब्रह्म में लीन हो जाए उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है उसका तो यहाँ पे कह रहे हैं जो प्रीतिपूर्वक इस प्रकार से मेरी सेवा करते हैं जो अर्चा विग्रह सेवा करने से आसक्त हैं, उनको भगवान ब्रह्म में लीन नहीं होने देते अपितु उसकी आसक्ति और बढ़ाते हैं सेवा के प्रति ऐसी बढ़ाते है कि वो मूर्ति सेवा छोड़ नहीं सकता है हमेशा उसमें आसक्त रहेगा और अंततः तो गत्वा वो भगवत धाम जाएगा इसी प्रकार से एक हमारे पुजारी कुछ समय पहले ही भगवत धाम गए बहुत ही प्रचलित और बहुत ही निष्ठावान पुजारी है मायापुर में पंकजांगरी प्रभु दो भाई हैं जनानंद जनिवास प्रभु और पंकज अंगरी प्रभु तो दोनों भाई जुड़वा है एक ही जैसे दिखते हैं तो जब भी जाए तो वो लोग दोनों सेवा में लगे रहते हैं तो कोविड के कारण डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए तो उनको कोई चिंता नहीं थी ठीक है जाना है तो तैयारी करो करो कीर्तन करो, करो सर तैयारी की और गए ऐसा नहीं कि बहुत चिंता अरे अरे जल्दी ये डॉक्टर के पास जाओ जल्दी उधर जाओ अरे रेमडेसिविर मंगाओ अरे ये मगा ऐसी कोई चिंता नहीं अरे क्या हो जाएगा मुझे <laughs> अरे डर जाते लोग जो भगवान की सेवा में प्रीति है तो उनको कोई ऐसा टेंशन नहीं है ठीक है अभी इधर दीपक घुमाता था अभी उधर उधर घुमाऊंगा क्या अंतर है चलो ठीक है तैयारी करो ये तैयारी इस प्रकार से जैसे हम तैयारी करते हैं चलो मायापुर जाना है तैयारी करो गाड़ी निकालो अंदर सामान डालो जाते हैं उस प्रकार ठीक है तैयारी करो कीर्तन करो जाते हैं जैसे ये शरीर ये जगत में है कि उस जगत में उनमें कोई अंतर नहीं है तो उस प्रकार की बात है और कई हम भक्त देते हैं जो चविग्रह के पूजन में काफी आसक्त रहते हैं तो उसी आसक्ति से वो भगवत भगवतधाम चले जाते हैं उनको कभी उससे वैराग्य नहीं होता है भगवान की सेवा से कभी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है उनका पंकजंद्रिप्रभु ये नहीं बोला ठीक है चलो अभी जाना है ना वापस तो अभी अभी कीर्तन छोड़ो सेवा छोड़ो अभी मुझे ध्यान करने तो ब्रह्मों में लीन होने के लिए ऐसा कभी नहीं हुआ माधवेंद्रपुरी जब जाने वाले थे इस को छोड़ के, तो वो विधा में विलाप कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण नहीं मिले मुझे कृष्ण नहीं मिले विधा भाव है तो उनके एक शिष्य रामचंद्रपुरी पुरी ना रामचंद्रपुरी तो वे बाहर से भक्त थे लेकिन अंदर से मायावादी थे तो वे क्या बोलते हैं माधवेन्द्रपुरी को कि अभी विलाप क्यों कर रहे हैं ब्रह्म में लीन ब्रह्म में ध्यान करो तो ब्रह्म में लीन होंगे तो माधवेन्द्रपुरी का विलाप और बढ़ गया है अरे मुझे कृष्णा नहीं मिल रहे और मुझे ब्रह्म का उपदेश दे रहे भगा दिया उसको वो अपराध के कारण रामचंद्रपुरी की गति बहुत खराब हुई चैतन्य महाप्रु के निक बन गए माधवेंद्रपुरी भी उदाहरण है कैसे उनको सलाह तो रामचंद्रपुरी है वो उस प्रकार के भक्त थे जो अंदर से निराकारवादी थे बाहर से साकारवादी बाहर से वो वैष्णव दिखते थे ये अंदर निराकारवाद छुपा हुआ था तो उनकी कभी भी आसक्ति नहीं हुई भक्ति करते हुए भी भक्ति से आसक्ति नहीं हुई ऐसे इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि श्री विग्रह की सेवा करते करते वो भगवत धाम जाते हैं फिर आगे एक और अंग इकसठवांग अथ श्री भागवता आस्वाद यथा प्रथमे श्री भागवत के अर्थ का आस्वादन करना अर्थात भागवत सुनना भक्तों ने जैसे प्रथम स्कूल में बताया है भक्तों के बीच श्रीमद भागवत का पाठ निगम कल्पतरोलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम शिवत भागवतम रसम आलय मुहु रसिका भू विभा शिमत भागवत ज्ञान ज्ञान का का है। है वेद अर्थ की राशि मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह भागवत में पूर्णतया प्रस्तुत किया गया है वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विविध शाखाएं हैं, जिनमें समाज विज्ञान राजनीति औषधि तथा सैन्य कला सम्मिलित है वेदों में इनका तथा तो ज्ञान की अन्य शाखाओं का सम्यक वर्णन मिलता है इसलिए जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है उसका भी सम्यक वर्णन मिलता है श्रीमदभागवतों को वेदों के इस कल्पवृक्ष का पक्वा फल माना जाता है वृक्ष का सामान्य फल उत्पादन वृक्ष का सामान्य सम्मान फल उत्पादन के कारण होता है कारण है उदाहरणार्थ आम्र वृक्ष को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है क्योंकि इसमें फलों के राजा आम के फल लगते हैं जब आम पक्ता है तो यह उस वृक्ष तो उस वृक्ष को सबसे बड़ा वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है उसी प्रकार श्रीमद भागवत को वैदिक वृक्ष का पक्व फल माना जाता है जिस तरह तोते की चोच के प्रथम स्पर्श से पका फल अधिक सुस्वादु बन जाता है उसी तरह भागवत सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुख से निकलने के कारण अत्यंत बन गया है। भागवत को अविचिन्न शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए जब पके फल को वृक्ष के ऊपरी भाग से कोई व्यक्ति ऊपर की शाखा से नीचे की शाखा पर हाथ में देकर भूमि पर ले लाते हैं तो फल नष्ट नहीं होता है जब कोई आदमी ऊपर चढ़ के फल तोड़ करके फिर नीचे लेके आता है या तो तीन चार लोग एक-एक एकदम ऊपर बैठा है थोड़ा नीचे की डाली पे फिर थोड़ा नीचे ऐसा कर करके हाथ में हाथ में होकर के जब आता है फल तो ऐसे का ऐसा रहता है यदि ऊपर से नीचे गिरता है मक्के लगे तोड़ने के लिए डंडा लगाया ऊपर और नीचे गिरा तो फट जाता है पका हुआ फल पका हुआ फल की बात हो रही इसी प्रकार जब श्रीमद भागवत को परंपरा पद्धति से प्राप्त किया जाता है तो वह अविच्छिन्न बना रहेगा भगवद गीता में कहा गया है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि शिष्य परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा है ऐसे ज्ञान को उन परंपरागत अधिकारी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए जो शास्त्रों के असली प्रयोजन को जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि भागवत नामक स्वरूप सिद्धि सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही श्रीमद भागवत सीखनी चाहिए भागवत का अर्थ है भगवान से संबंधित इसलिए भक्त को कभी कभी भागवतम कहा जाता है और जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से संबंधित हो वह भी भागवतम कहलाता है श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है श्रीमद भागवत का असली स्वाद चखने के लिए भागवतम पुरुष से ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए मुक्त पुरुष के लिए भी भागवत है सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि यद्यपि वे अपनी माता के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे किंतु श्रीमद भागवत के आस्वादन के बाद ही वे महान भक्त बने इसलिए कृष्ण भावना मृत्यु में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को श्रीमद भागवतम के तात्पर्य का आस्वादन प्रामाणिक भक्तों की व्याख्या से ही करना चाहिए श्रीमद भागवत दो एक नौ में सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो वे श्रीमद भागवत के प्रति अधिक आकृष्ट हुए भाव यह है कि व्यासदेव भी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी के ऊपर से प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया तो श्रीमद भागवतम की महिमा है जो शुरुआत में ही है ये सभी शास्त्रों का पका हुआ फल है वेदिक शास्त्रों को कल्प कहा जाता है वेद को कल्पतरु मतलब इच्छा देने वाला वृक्ष आप सबको पता ही है हम इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष कल्पतरु है तो ये जो कल्प वृक्ष है वेद कर, तो कोई भी वृक्ष में उसका जड़ होती है उसका तना होता है शाखाएं होती है पत्ते होते हैं और उसमें फूल भी लगते हैं और फिर फल आते हैं तो हम वृक्ष को उनके फलों से पहचानते हैं ये वृक्ष इसका है तो वो फल उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है यदि कोई वृक्ष उसमें फल नहीं आने वाला है तो हम उस वृक्ष को नहीं उगाएंगे उगाएंगे तो भी सोचेंगे इसमें फल नहीं तो उसका मूल्य नहीं रहता है तो फल उसका प्रयोजन है दुष्का तो वेद शास्त्र जो है तो वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका फल क्या है उसका प्रयोजन क्या है उसका फल है श्रीमद भागवत नहीं उसका फल श्रीमद भागवत नहीं उसका फल भौतिक जगत से मुक्त होने वाला जो है मुक्ति उस प्रकार से उसका फल है लेकिन वो तो कच्चा फल है वो तो केवल शुरू हुआ अच्छा उदाहरण देते हैं जैसे पेड़ होता है उसमें फूल आते हैं पहले फल से पहले फूल आते हैं अभी जब फूल आते हैं यदि आप उस फूल को ही तोड़ लेते हो हर बार तो फल आएगा नहीं आएगा तो ये जो वेद का वृक्ष है उसमें भी फूल आते हैं वो फूल है कर्मकांड या इमाम पुष्पिताम वाचम पुष्प है ये कर्मकांड की विधियां स्वर्गलोक जाना इत्यादि जो है यह पुष्प है यदि हम इस फूल को तोड़ लेते हैं अर्थात हम कर्म कांड करके स्वर्ग जाना चाहते हैं और उस प्रकार से कार्य करते हैं तो हमने इस फूल को तोड़ लिया कल्प वृक्ष के तो उस फूल में उस वृक्ष में जब तक हम फूल तोड़ते रहेंगे तब तक मुक्ति रूपी फल नहीं लगने वाला है इस जगत में घूमते रहेंगे कोई समझ गया इसलिए फूल नहीं तोड़ रहा है तो सब फूलों में कुछ फूलों में फल लग जाता है लेकिन वो फल तो केवल शुरुआत हुई है एकदम छोटा है जब वो फल जुड़ा रहता है मुक्ति पे निकाल नहीं दिया उसको मुक्ति से संतुष्ट हो गए तो, तो फल आकर के संतुष्ट हो गया वहां पे उतार लिया तो वो भी नहीं चलेगा तो वो फल यदि फिर भी जुड़ा रहता है वृक्ष से तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो फल बड़ा होता है ये है भक्ति में प्रगति के समझिए उसको जब भक्ति से जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे बड़ा होता है वो फल बड़ा होता है बड़ा होता है फिर वो फल पकता है तो पका हुआ जो फल है वो कृष्ण प्रेम तो ये फल की बात हुई ये श्रीमद भागवत है कल्पतरु का ये फल है श्रीमद भागवत पका फल है निगम निगम कल्प तरो निगम रूपी वेद रूपी कल्प जो है उसका निगम कल्प गलितम फलम गलितम मतलब पका हुआ फलम फल पका हुआ फल भी जो होता है उसको यदि तोता चोच मारता है उसमें से थोड़ा खा लेता है तो उसका स्वाद डबल हो जाता है तो शुक्रेव गोस्वामी वो तोते हैं शुक्र तोता भी होता है तो शुकदेव गोस्वामी रूपी तोते ने इस निगम कल्प तरु के जो गलित यहाँ पका हुए फ, पके हुए फल है उसको चोंच मार ली उसको खा लिया है थोड़ा तो उनके मुख से जो अमृत द्रव है अमृत रस है वो उसमें मिल गया श्रीमद ये श्रीमदभागवत भी फल में वो रस भी मिल गया तो उसके कारण उसका स्वाद और बढ़ गया सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम सुख के मुख से अमृत द्रव जो निकला है उसके साथ मिलकर के यश्रीमद भागवत वेदों का गलितम गलित फल है पक्को फल है पीवत भागवत रसम आलयम इसलिए इस भागवत के रस को आलयम आलयम मतलब जब तक मर नहीं जाए जब तक गिर नहीं जाए जब तक हमारा लय नहीं हो जाए तब तक सुनते रहो मतलब इसको पूरे जीवन सुनते रहना है आ लयम बोला है जब तक मर नहीं जाए तब तक सुनते रहना है ऐसा नहीं है कि बारास्क समाप्त हो गए तो हो गया श्रीमद की जाए खत्म अभी नहीं सुनना है आ लयम जब तक लय नहीं हो जाए तब तक सुनते रहना है इसको नित्य रूप से नित्यम भागवत से तो पिब भागवतम रसम आलयम मुहुहु बार बार ऐसा नहीं एक बार बार बार बार बार बार इसको मुहुहु पीते रहो ऐसा बता है यहाँ पे भागवत के प्रथम स्कंध में पिबत भागवत तीसरा श्लोक है पिबत भागवतम रसम आलयम मुहु रहो रसिका भू विभाव कहा इस प्रकार से जो रसिक भक्त है वो उसको हमेशा आस्वादन करते रहते हैं तो इस चीज की बात हो रही है कि भागवत के रस का आस्वादन करो भक्तों के शुद्ध भक्तों के मुख से किसी मायावादी के मुख से नहीं क्योंकि मायावादी के मुख से वो तोते की तरह नहीं है अपितु सांप ने वो फल थोड़ा खा लिया है और हम उस फल को खा रहे हैं सोचकर के तोते ने खाया है तो गड़बड़ हो जाएगी इसलिए शुक मुखाद अमृत दवा से जुटा जाए सर्प मुखाद नहीं है मायावादी सर्प की तरह अभक्त सर्प की तरह है तो इसलिए भक्तों के मुख से जो भागवत निशृत होती है तो उसका श्रवण करना चाहिए और बार बार श्रवण करना चाहिए और मरते दम तक श्रवण करना चाहिए तो ये अंग है भक्ति का पांच महत्वपूर्ण अंगों में से ये एक है और इसका रस इतना उच्च कोटि का है श्रीमद भागवत का कि जो मुक्त लोग हैं वो भी इसका आस्वादन करते हैं मुक्त व्यक्ति जो है उसको भौतिक जीवन की किसी भी वस्तु में स्वाद नहीं आता है वो भक्ति का आस्वादन करते है भागवत का आस्वादन करते हैं उसका उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी आत्माश्च मुनय निर्ग्रंथाप्युरु क्रमें कुरवंत्य हेतु की भक्तिम इतम सुखदेव गोस्वामी खुद ये श्लोक उद्धित करते हैं बोलते हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्वाद इतना उच्च है तीनों गुणों से परे है इतना उच्च है कि जो मुक्त व्यक्ति है वो भी उसका आस्वादन करता है और इस तरह से वो भक्ति करते हैं यहाँ पे समाप्त करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे अभी तीन अंग और बाकी रहे श्रील प्रभुपाद की जय श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री भक्तिरसा मृत सिंधु की जय गौर प्रेमानंदे